आदमियों की कौमे और जबाने हम यह नहीं कह सकते कि दुनिया के किस हिस्से में पहले पहल आदमी पैदा हुए न हमें यही मालूम है कि शुरू में वह कहां आबाद हुए शायद आदमी एक ही वक्त में कुछ आगे पीछे दुनिया के कई हिस्सों में पैदा हुए हां इसमें ज्यादा संदेह नहीं कि जो जो बर्फ के जमाने के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ पिघलते और उत्तर की ओर हटते जाते, जाते थे आदमी ज्यादा गर्म हिस्सों में आते जाते थे बर्फ के पिघल जाने के बाद बड़े बड़े मैदान बन गए होंगे कुछ उन्हीं मैदानों की तरह जो आजकल साइबेरिया में है इस जमीन पर घास उगाई और आदमी अपने जानवरों को चराने के लिए इधर उधर घूमते फिरते होंगे जो लोग किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते बल्कि हमेशा घूमते रहते हैं खाना कहलाते हैं। आज भी हिंदुस्तान और बहुत से दूसरे मुल्कों में ये खानाष या बंजारे मौजूद हैं। आदमी बड़ी बड़ी नदियों के पास आबाद हुए होंगे क्योंकि नदियों के पास की जमीन बहुत उपजाऊ और खेती के लिए बहुत अच्छी होती है पानी की तो कोई कमी थी ही नहीं और जमीन में खाने की चीजें आसानी से पैदा हो जाती थी इसलिए हमारा खयाल है कि हिंदुस्तान में लोग सिंधु और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों के पास बसे हुए मेसोपोटामिया में दजला और फरात के पास मिस्र में नील के पास और उसी तरह चीन में भी हुआ होगा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कौम जिसका हाल हमें कुछ मालूम है द्रविण है उसके बाद हम जैसा आगे देखेंगे आर्य हुए और पूरब में मंगोल जाति के लोग आए आजकल भी दक्षिणी हिंदुस्तान के आदमियों में बहुत से द्रविड़ों की संतानें हैं वे उत्तर के आदमियों से ज्यादा काले हैं इसलिए कि शायद द्रविड़ लोग हिंदुस्तान में और ज्यादा दिनों से रह रहे हैं द्रविड़ जाति वालों ने बड़ी उन्नति कर ली थी उनकी अलग एक जबान थी और वे दूसरी जाति वालों से बड़ा व्यापार भी करते थे लेकिन हम बहुत तेजी से बढ़े जा रहे हैं उस जमाने में पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप में एक नई जाति पैदा हो रही थी ये आर्य कहलाती थी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है शरीफ आदमी या ऊंचे कुल का आदमी संस्कृत आर्यो की एक जबान थी इसलिए उससे मालूम होता है कि वे लोग अपने को बहुत शरीफ और खानदानी समझते थे। ऐसा मालूम होता है कि वे लोग भी आजकल के आदमियों की ही तरह शेख ही थे तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज अपने को दुनिया में सबसे बढ़कर समझता है फ्रांसीसी का भी यही ख्याल है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ इसी तरह जर्मन अमेरिकन और दूसरी जातिया भी अपने ही बड़पन का राग अलापता हैं। ये आर्य उत्तरी एशिया और यूरोप के चरागाहों में घूमते रहते थे लेकिन जब उनकी आबादी बढ़ गई और पानी और चारे की कमी हो गई, तो उन सब के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया इसलिए वे खाने की तलाश में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हुए एक तरफ तो वे सारे यूरोप में फैल गए दूसरी तरफ हिंदुस्तान ईरान और मैसोपोटमिया में आ पहुँचे इससे मालूम होता है कि यूरोप उत्तरी हिंदुस्तान और मेसोपोटेमिया की सभी जातिया असल में एक ही पुरखों की संतान हैं, यानी कि आर्यों की हालाकि आजकल उनमें बड़ा फर्क है यह तो मानी हुई बात है कि इधर बहुत जमाना गुजर गया और तब से बड़ी बड़ी, बड़ी तब्दीलियाँ हो गई। और कौमे आपस में बहुत कुछ मिल गई। इस तरह आज की बहुत सी जातियों के पुरखे आर्य ही थे दूसरी बड़ी जाति मंगोल हैं। यह सारी पूर्वी एशिया अर्थात चीन जापान तिब्बत श्याम और बर्मा में फैल गई। उन्हें कभी कभी पीली जाति भी कहते हैं उनके गालों की हड्डिया ऊंची और आंखें छोटी होती है अफ्रीका और कुछ दूसरी जगहों के आदमी हैं। है। वे न आर्य हैं न मंगोल और उनका रंग बहुत काला होता है अरब और फलस्तीन की जातिया अरबी और यहूदी एक दूसरी ही जाति से पैदा होना ये सभी जातिया हजारों साल के दौरान में बहुत सी छोटी जातियों में बढ़ गई हैं और कुछ मिलजुल गई हैं। मगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे भिन्न भिन्न जातियों के पहचान का एक अच्छा और दिलचस्प तरीका उनकी जवानों को पढ़ना है शुरू शुरू में हर एक जाति की एक अलग जबान थी लेकिन जो जो दिन गुजरते गए उस एक जबान से बहुत सी जबानें निकलती गईं। लेकिन ये सब जबानें एक ही माँ की बेटियां हैं। हमें उन जबानों में बहुत से शब्द एक से ही मिलते हैं, और इससे मालूम होता है कि उनमें कोई गहरा नाता है जब आर्य एशिया और यूरोप में फैल गए तो उनका आपस में मेलजोल न रहा उस जमाने में न रेलगाड़ियां थी न तार व टा यहाँ तक कि लिखी हुई किताबें तक नहीं थी इसलिए आर्यों का हर, हर एक, एक हिस्सा एक, एक ही जवान को अपने अपने ढंग से भूलता था और, और कुछ दिनों बाद यह असली, असली जवान से या आर्य देशों, देशों की दूसरी बहनों से बिल्कुल अलग हो गई। यही सबक है कि आज दुनिया में इतनी जवाने मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इन जबानों को गौर से देखें, तो मालूम होगा कि वे बहुत सी हैं, लेकिन असली जबने बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर देखो कि जहाँ जहाँ आर्य जाति के लोग गए वहाँ उनकी जवान आर्य खानदान की ही रही हैं। संस्कृत लैटिन, यूनानी अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन इटालियन और पाज दूसरी जबाने सब पहने हैं और आर्य खानदान की ही हैं। हमारी हिंदुस्तानी जबानों में भी जैसे हिंदी उर्दू बांग्ला मराठी और गुजराती सब संस्कृत की संतान हैं, और आर्य परिवार में शामिल हैं। जबान का दूसरा बड़ा खानदान चीनी है चीनी बर्मी तिब्बती और स्यामी जावाने उसी से निकली हैं। तीसरा खानदान शेम जवान का है जिससे अरबी और इब्रानी जबाने निकली हैं। कुछ जबाने जैसे तुर्की और जापानी इनमें से किसी वंश में नहीं है दक्षिणी हिंदुस्तान की कुछ जबाने जैसे तमिल तेलगु मलयालम और कन्नड़ भी उन खानदानों में नहीं है ये चारों द्रविड़ खानदान की हैं और बहुत पुरानी है तो इस तरह से तुम्हें मिल गई जानकारी आदमियों की कौमे और जवानों की अगले पत्र में मैं तुम्हें कुछ और जानकारियाँ दूंगा।